जटायु ने मुस्कुरा के कहा रघुनंदन इतना बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो सकता है दुनिया में तुमने बड़े बड़े अवतार धारण किए हैं किसी अवतार के किसी पिता को यह सौभाग्य मिला है और चाहे सी दशरथ हो चाहे सी नंद हो चाहे सी बसदेव हो किसी को ही सौभाग्य मिला है रघुनंदन मैं तुम्हारे गोद में हूं राघव गीत राघव गीत धन्य हो करुणा में धन्य में है आपकी करुणा धन्य है वक्सलता राघव जरा ध्यान दीजिएगा रक्त से लथपथ जटायु गीत राघव गीत गोद कर लेनो जुगल सरकार की कृपा है श्री किशोरी ने भी भेटा है और श्री ठाकुर ने भी भेटा है मैं एकदम शास्त्र के आधार पर कह रहा हूं आपसे राम जी के मैं तुम्हारी गोद में हूं और रघुनंदन मैं तुम्हारे तुम्हारा तुम्हारे मुखड़े का दर्शन कर रहा हूं और मेरे ऊपर तुम्हारे आंखों के आंसू बह बह के गिर रहे हैं हे मेरे प्रिय पुत्र हे मेरे वात्सल्य भाजन हे रघुनंदन यह सौभाग्य क्या फिर कभी मिलेगा मैं अब नहीं रहना चाहता मुझको जाने दीजिए मेरी कामना यही थी कि मैं तुमको देखूं जब दुष्ट रावण ने मुझको मारा था तब मैंने सोचा था अब मैं नहीं जीऊंगा तुम्हारे दर्शन से रहित रहूंगा तुम्हें देखे बिना चला जाऊंगा हाँ यही सोच रहे थे कहते मेरा जीवन व्यर्थ चला गया मरतन में रघुबीर बिलो भी के तापस वेश बनाई लेकिन अब तुम आ गए तुम्हारी गोद मिल गई तुम्हारा प्यार मिल गया तुम्हारा मुख सुंदर्शन करने को मिल गया हे राम अब मैं जा रहा हूं जी ने शरीर का त्याग किया राम जी भगवान ने जटायु की क्रिया अपने हाथ से की है सज्जनों भगवान ने जटायु की क्रिया करने के लिए समस्त तीर्थों का आवाहन किया है समग्र तीर्थों का आवाहन किया है और सारे तीर्थ वहां पर आए हैं आज भी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कल में वो जटायु तीर्थ जहां पर जटायु की क्रिया हुई है उसके चार को सिधर चार को सुधर चार को सुधर कोई जलाशय नहीं है वो जो सोता निकल रहा है तीर्थों का अमुक तीर्थ यहां से अमुक तीर्थ यहां से अमुक तीर्थ यहां से वो जो सोते निकल रहे हैं ना उन्हीं से वहां की खेती होती है सिंचाई होती है दास गया है दास ने देखा है दास स्वयं कोई सुन के नहीं कह रहा हूं दास जाकर के उस स्थान का दर्शन किया और आप नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा हमसे पता पूछ लीजिएगा हाँ इगतपुरी रेलवे स्टेशन है उसके पास टाकेत नाम का स्थान है टाकेत से भी कुछ दूर चल करके उच्च सर्वतीर्थ उसको बोलते हैं वहाँ पर जाइएगा वहां देखिएगा कि भगवान ने कोई गया है इसमें नहीं गया कोई गया हो तो हाथ उठाओ भाई देखिए देख ये जो मैं कह रहा हूं सही है कि नहीं सारे तीर्थ वहां पर आए हैं, सारे तीर्थों का भगवान ने आवाहन किया है, आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है वहां पर ऐसी क्रिया हुई थी, और सुनो अग्नि भी कैसी भगवान ने का लक्ष्मण अग्रणी लाओ मैं मंथन करूंगा और मंथन करके अग्नि प्रकट करूंगा और प्रकट करके उस अग्नि से इनका दाह करूंगा ऐसा सौभाग्यशाली जटायु इस प्रकार से भगवान आगे चलकर के कबंध को गति देते हुए परम बात्सल्यमयी सबरी के स्थान पर पहुंचते हैं श्री सबरी जी ने भगवान को जब देखा वहां के प्रसंग की बड़ी खास चीज सबरी ने जब देखा एक भ्रम निवारण बड़ी बड़ी कथाएं इस पर लोग कहते हैं कि सबरी ने हजार वर्ष प्रतीक्षा की दस हजार वर्ष प्रतीक्षा की इतने वर्ष प्रतीक्षा की उसकी पल के नीचे आ गई थी बड़ी वृद्धा तो वृद्धा तो होगी लेकिन ये प्रतीक्षा इतनी लंबी चौड़ी नहीं है जब चित्रकूट में ठाकुर आ गए हैं उसके बाद मतंग ऋषि पधारे अब आने में जितने दिन लगे हूं हम संख्या नहीं बता पाएंगे इतने दिन प्रतीक्षा है लेकिन प्रतीक्षा तो है एक घंटा प्रतीक्षा करना भारी हो जाता है इतने दिनों तक प्रतीक्षा की बरसों बरसों बरसों बरसों की प्रतीक्षा के बाद राम आए मेरे राम जी आए मेरे प्रभु आए तो शबरी ने यह नहीं कहा कि मेरी साधना के बल पर आए हो मेरी प्रतीक्षा के बल ना ना ना। शबरी ने क्या कहा मेरे गुरुदेव जा रहे थे पधार रहे थे और जब मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव हम भी आपके साथ चलेंगी तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि शबरी रामचित्रकूट चित्रकूट तक आ गए हैं उनका दर्शन करके उनका आतिथ्य करके उनकी भक्ति प्राप्त करके फिर मेरे पास आना और जब श्री राम जी आ जाए तो भक्तिमती सवरी ने यह नहीं सोचा मेरी प्रतीक्षा पर आए कि मेरे गुरुदेव के वचनों को सत्य करने के लिए राम जी आए मेरे गुरुदेव के वचनों को इस सवरी के जीवन की जो सबसे बड़ी विशेषता यह सवरी देखी राम गृह आई मुनि के बचन समझी जी भाई अने अभिमान है ही नहीं अगर गुरु के चरणों में विश्वास हो गुरु के बचनों में विश्वास हो और साधक गुरु मिल जाए भीगा हुआ गुरु मिल जाए और साधना बता दी तो लक्ष्य के प्राप्ति करने पर घमंड नहीं आएगा सबसे बड़ा लाभ है प्रभु के मुनि के मुनिके बचन समुझी भाई सबरी ने बड़ा स्वागत किया सत्कार किया कंद मूल फल सुरस और तो बड़े बड़े इसमें तत्व हैं। नवदा भक्ति का निरूपण है इसमें हाँ प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरी गति मम रति मम कथा प्रसंगा नवदा भक्ति का पूरा निरूपण है ये का निरूपण क्यों एक भक्ति तो थी श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई ये नवदा भक्ति अलग है ऐसे हम मिला सकते हैं रामानी लोग मिलाते हैं दोनों को एक लेकिन है तो अलग है ये समझे ना वो मिलाने की कोशिश ये दोनों उसके बाद उसकी भक्ति का निरूपण क्यों कि सबरी ने अपनी साधना से अपने प्रकार से राम की भक्ति की है भगवान ने सोचा कि सवरी ने जिस प्रकार जिस प्रकार साधना करके भगवान को पाया उस साधना का भी प्रचार होना चाहिए इसलिए नोधा भक्ति का दूसरा निरूपण हुआ कि बहुना भगवान श्रीराम ने सोचा हमें सवरी की स्तुति करनी और मैं स्तुति करने लग जाऊंगा कि माता आप ऐसी हैं आप ऐसी हैं तो माता क्या करेगी मेरे मुंह पर हाथ रख देगी कि बस अब ज्यादा तारीफ मत करो होगा कि नहीं होगा अब ज्यादा तारीफ मत करो ये कहेगी मां की नहीं बोलो कहेगी नहीं तो फिर स्तुति तो करनी है करने लगूंगा तो बीच में रह जाएगी तो भगवान ने सारी नवधा भक्ति निरूपण कर दी और उसके बाद अंत में क्या कहते हैं कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरी सारी भक्तियां आप में है इस प्रकार शबरी की स्तुति की है।, है इस प्रकार स्तुति की है सियाराम अब प्रसंग तो और बढ़ा लेता मैं श्रीमद भागवत में चला जाता और जहां पृथ्वी महाराज का प्राकट्य हुआ है वहां बंदियों की स्तुति हुई है और ने किस प्रकार रोका है बंदियों को और बंदियों ने किस प्रकार स्तुति फिर की उस प्रसंग को आप भागवत के मर्म गिलो उसको ध्यान दें, ध्यान दें तो यह है सबरी हा नवदा भक्ति हा जो हमने फल वाली बात नहीं कही वो तो सबसे बढ़िया बात है वो सब, सबसे मशहूर बात तो वही है महाराज है कैसा भजन गाते हैं लोग हमको तो भजन गाना नहीं आता क्या करें। अगले जन्म में गाएंगे अगले जन्म में चेले को गुरु बनाएंगे नहीं? मामा जी गुरु बनाएंगे और इनसे इनसे सीखेंगे सारे गामा और फिर गाएंगे कैसा रहेगा आचार्य जी ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा ठीक रहेगा नहीं आनंद आएगा लेकिन यार हमारे साथ तुमको भी फिर पैदा होना पड़ेगा ये सोच मैं तो मैं तो चाहता हुआ हूं मैं तो आ, मेरा कथा कह कहकर पेट नहीं भरा कथा कहकर के मेरा मन भरा नहीं और बुढ़ा हो गया बुढ़ोती आ गई क्या करे मन नहीं भरा तो इस कथा कहने के लिए और संतों को पढ़ा के भी बन नहीं भरा 20 वर्ष हो गया इस हमारे यहां 500 शिष्य बैठे होंगे 20 वर्ष हो गया श्रीमद भागवत को पढ़ाते हुए भागवत का 23वां अध्याय पूर्ण करके आया हूं क्यों ऐसी बात है ना भाई 23वां अध्याय देखिए हाँ तो ये सही कि नहीं देखिये देखिए अध्याय पूर्ण करके आया हूं समझे अब हम अपने जीवन में क्या पूर्ण कर पाएंगे रामचरितमानस मानस भी बीस वर्ष से हो गया और 20 वर्ष से रामायण भी पढ़ा रहा हूं वो तो पूर्ण कर लूंगा उसका तो शायद अस्सीवा दोहा चल रहा है उत्तरखंड का राम सीताराम सीताराम सीताराम राम सीता चीता राँ, चीता राँ, चीता राँ। और हमारे विद्यार्थी भी ऐसे है महाराज को बीस वर्ष हो गया, हो, गया जाते हैं फिर पढ़े लग जाते हैं वृंदावन में आते हैं भागवत लगा के जाते हैं फिर पढ़ने लग जाते हैं हम क्या करें बताओ तो इसलिए जन्म लेना चाहता हूं कि फिर पढ़ा के पूरा कर दू ग्रंथ हाँ ये तो मैं आपसे कह रहा तो बोलो मामा जी जन्म लेने के लिए तैयार है <laughs> हम तो तैयार है तो, तो ओ, ओ, सवरी जी ने सवरी देखी राम गृह आई मुन के भाई अब महाराज अब सवरी जी ने कंद मूल फली सुरस अति दिए राम कहा आन अब इसकी व्याख्या तो लंबी चौड़ी है मैं केवल दो पद कह करके आगे बढ़ूंगा एक पद रसिक बिहारी मैं जो पद कहूंगा ना वो किसी सिद्ध संत का कहूंगा रसिक बिहारी जी महाराज पद लिख रहे हैं और उनके मत में भगवान ने बेर खाया सबरी ने बेर खिलाया और सबरी रोज बेर लाती थी सिया सबरी ने बेर खिलाया और सबरी रोज बेर लाती थी ध्यान दीजिए और सवरी रोज लाती थी अच्छे अच्छे बेर चुन करके राम जी नहीं आते थे सवरी के घर में कम से कम पंद्रह का बेर पंद्रह दिनों का बेर तो सूखा पड़ा अब आज का ताजा बेर जब सवरी ने खिलाना शुरू किया पद तो रसिक बिहारी जी की है का है व्याख्या मेरी अपनी है अब मेरी व्याख्या में दोष हो तो महात्मा का दोष मध्य न बेर बेर बेर लय बेर बेर मैंने बार बार बेर बेर बेर लय सरा बेर बेर बहु रसिक बिहारी देत बंदूक टेर टेर इनके मत से लक्ष्मण जी ने नहीं खाया तो अब रसिक बिहारी जी कहते हैं कि भगवान करते क्या है दोना में बेर है तो उसमें से एक बेर उठाया और आधा काट लिया दांतों से और आधा हाथ में है अच्छा खी चाखी भाख है आ लक्ष्मण ये तो आहूते महान मीठो लेहू तो लखन य बखानत हैं हेर हेर और गदगद मेरा परिश्रम सफल मेरा आतिथ्य सफल मेरे ठाकुर ने मेरा भाव भरा फल आरोगा वो बार बार दे रही बार बेर बेर देवे है सवरी सुबेर बेर छाट छाट के दे रही सुबेर बेर भगवान कहते छाटने का तो प्रश्न ही नहीं रही है छाटा छाटूंगा तो मैं ये कौन सा प्रेम रसीला है कौन सा नहीं आखिर सारे बेरों में तो वही प्रेम है तो बेर बेर देवे है सवरी सुबेर बेर अतो रघुबीर बेर बेर ते, ते, ते। अरे ले आओ वो अरे ये विश्वात्मा को खिला रही है महाराज वो हाथ जरा उधर ले लिया मैया ले आओ दे मैया कब तक हाथ चलता रहेगा हाथ तो रुक गया क्या बात है मैया लाल जी अभी जाती हूं अभी तोड़ के लाती हूं मैया भूख ठंडी हो जाएगी कल के नहीं है के कल की तो है ले कल की बढ़िया है और नहीं है और पुराने हैं क्या वो भी लिया सवरी के खजाने में मैं इसको श्रीमत वाल्मीकि रामायण से भी स्पष्ट करूंगा हां सबरी के खजाने में जितने बेर थे उस सारे के सारे बेर श्री राम जी ने पालिए, जब देखा कि अब आखिरी आखिरी बार हाथ आने मैया मेरा पेट भर गया ताकि मां को यह न रहे कि मेरा लाला असंतुष्ट रह गया मैया मेरा पेट भर गया बेर बेर देवे है शवरी सुबेर बेर अतो तो रघुबीर बेर बेर ती टेर टेर अब लाओ बेर बेर जनी लाओ बेर बेर जो बिलम बेर मन बिलम बेर जन लाओ बेर बेर जन लाओ बेर बेर जन लाओ बेर लाओ कहें बेरबेर लक्ष्मण जी ने क्या मिल गया आपको ऐसे तो कभी नहीं मगा कभी आज क्या हो गया आपको इतनी भूखे हो गए आप धीरे तो से कहा लक्ष्मण लाल सुनो हमसे जननी पाय पान जुमोही करायो और तीन सुट सुमा सुजन भांति अनेक रोज खवायो अ मंदिर में मिथिला बहु बहुभा व्यंजन आनंद पायो पायो नहीं ये स्वाद कस जस में शवरी बदरी म पायो ये तो किसी कविता है मुझको नहीं मालूम है लेकिन आधार गोस्वामी जी का है घर गुरु गृह पितु सदन सा इतना ही है ना घर गुरु गृह पितु सदन भाई जब जहां पहुनाई तब तह कही सवरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई इस प्रकार श्री सबरी जी ने कहा रघुनंदन रुक जाओ जूठा बेर नहीं था बिल्कुल जूठा बेर नहीं था महाराज गई और उसने पेड़ों के फल तोड़े, तोड़ने के बाद उसी जो मीठा लगा उसी पेड़ों के फल को ला करके रख लिया वो हो सकता है कि किरात के कारण वो शिष्टाचार ना हो पाया हो लेकिन काट करके नहीं खिलाया गया काट करके नहीं खिलाया गया इसलिए जूठा नहीं श्री जी अब इसके बाद श्री सबरी ने कहा कि ताजी जोग और और पूछिए मुझसे और बताऊंगा ताजी जोग पावक देह हरि पदली नई जहां नहीं फिरे श्री नारद जी महाराज का सत्संग होता है नारद जी महाराज ने के प्रसंग में बहुत बात बहुत सुंदर बातें है दो बातें खास एक तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु आपके नाम बहुत यद्यपि प्रभु के नाम अनेका सब अच्छे हैं एक अधिक एकते एका लेकिन राम सकल नामल अधिका हो नाथ अघ खन बधिका दूसरी बात और नारद जी ने प्रभु एक बात बताओ कि तुम मैं विवाह करना चाहता था तो आपने मुझको विवाह करने क्यों नहीं दिया भाव कहने का क्या नारद की व्यथा है महाराज जब ठाकुर को रोते हुए देखा कलपते हुए देखा विराहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भा सोच विषय की, जो रोते हुए कलपते हुए देखा तो भगवान के श्री राम जी नारद जी के मन में हुआ अगर मैं श्राप न देता तो आज ठाकुर को इतना क्लेश न होता तो पूछते कि तब मैंने विवाह करना चाहता था तब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं कर लेने दिया मैं विवाह कर लेता मैं पथक भ्रष्ट हो जाता मैं योगप भ्रष्ट हो जाता मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता लेकिन मैं श्राप तो ना देता आपको दुख तो ना उठाना पड़ता भगवान ने कहा नारद एक मां का नन्हा सा बच्चा चमकीला खिलौना समझकर अगर सांप को पकड़ ले, तो मां क्या करेगी अगर मैं सांप से छुड़ाने जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी मुझको काट लेगा ऐसा सोचेगी ना न नहीं सोचेगी सांप से डरेगी नहीं सांप को उठाकर के हाथ से छीन के फेंक देगी बच्च अनल अहिदाई अहरा खे जननी अरगा ठीक है ये स्थिति मेरी है नारद मेरा बच्चा मेरा लाल मेरा नन्हा सा गुन्ना मुन्ना नारद सांप पकड़ रहा था हां हां सांप सांप क्या है काम भूजंग ढसत जब जाही विषय निंब कटुला गनता उस समय मैं यह देखता कि मुझको नारद श्राप दे देगा उस समय नारद मुझे श्राप की चिंता नहीं थी मुझे तेरे श्राप की चिंता नहीं थी उस समय मुझे चिंता तो यह थी कि तू बचके से जाए सांप से बस ये भगवान का बात्सल्य है इसको श्री ठाकुर ने इस प्रसंग में प्रकट किया कथा किस कृकांड में प्रविष्ट हो रही है श्री राम लक्ष्मण की वंदना करके श्री राम नाम की वंदना करके काशी की वंदना करके भगवान शंकर की कृपालुता का निरूपण करके और हैं, आगे चले बहुरी राम जी आगे चले श्री सुग्रीव जी महाराज ने देखा और देख करके श्री हनुमान जी महाराज को भेजा हनुमान जी महाराज आए हनुमान जी महाराज ने ठाकुर से पूछा प्रभु आप कौन हैं? ठाकुर ने अपना परिचय दिया परिचय सुनकर के हनुमान जी महाराज चरणों पर गिर पड़े प्रभु पहचानी पर चरना चरणों पर गिर पड़े पहचान के ये कैसे पहचान लिया महाराज ये पहचान कैसे लिया के भगवान से परिचय सुन के कि परिचय सुनकर के तो यह पहचानना था कि यह कोई राजकुमार है यह तो पह, नहीं पहचानना चाहिए था कि ब्रह्म है अरे भाई ब्रह्म और जीव में क्या अंतर है भगवान की बात सुनो भगवान अपने को जीव घोषित कर रहे हैं कि ब्रह्म है जीव और ब्रह्म में क्या अपने प्रसंग से संबंधित दो चार अंतर जीव अनेक है ब्रह्म एक ब्रह्म अजन्मा है जीव जन्म लेता है ब्रह्म स्वतंत्र है जीव परतंत्र है ब्रह्म ब्रह्म सर्वज्ञ है जीव और बस अब और ज्यादा में गलत हो जाएगा ब्रह्म अजन्मा भगवान कहते कोस लेस दशरथ के जाय हम पितु बचन मानी बन आई ब्रह्म एक कहते नाम राम लक्ष्मण दुई भाई ब्रह्म ब्रह्म स्वतंत्र एक कहते हम पितु बचन मानी बन आई ब्रह्म सर्वज्ञ और ये कहते हैं कि यहां हरि ही निशर वय विप्र फिर हम खो जतते ही भगवान ने तो जीव घोषित किया है और ये प्रभु पहचान क्या बात है ये पहचान के चरणों पर जो गिर रहे हैं ये कौन है इनका परिचय क्या है और जिनके चरणों में गिर रहे वे कौन है गिरने वाले शंकर हैं वही तो हनुमान बने और जिनके चरणों में गिर रहा ब्रह्म है जोड़ा ब्रह्म और शंकर का जोड़ा है जरा एक प्रसंग और ले जब सारे लोगों ने प्रार्थना की भगवान के अवतरण की उसमें शंकर जी हैं ना और ब्रह्म आकाशवाणी कर रहे हैं और उस आकाशवाणी से जरा इस आकाशवाणी को मिलाओ वहां ब्रह्म बोलने वाले और शंकर सुनने वाले यहां भी ब्रह्म बोलने वाले शंकर सुनने वाले वहां क्या कहा कि कश्यप यदि तुम महात की ना अति दशरथ कौशल्या रूपा और यहाँ के कौशलेश दशरथ की जाए वहां कहा अंसन सहित मनुज अवतारा और यहां के नाम राम लक्ष्मण दुई भाई वहां कहा परम शक्ति समेत अवतरी हों यहा कहा संग नारी सुकुमारी सुहाई वहां कहा नारद वचन सत्य सब करी हों नारद का वचन क्या है कि म, मम यप कीन तुम भारी नारी भी रह तुम हो दिखारी और यहाँ ही, ही वही वही वही सुनने वाले वहा वही सुनने वाले यहाँ वही कहने वाले वहाँ वही कहने वाले यहाँ प्रभु पहचानी पर हो गयी चरण सो सुख उमा जाई नहीं बरना आगे सुनिय हनुमान जी महाराज ने श्री सुग्रीव जी की स्थिति का निरूपण किया ले जाकर के सुग्रीव जी से मित्रता कराई पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दीघाय भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख को सुनकर प्रतिज्ञा कर ली सुग्रीव में वाली को एक बाण से मारूंगा और कहीं भर भी चला जाए उसको शरण नहीं मिल सकती और इसके बाद भगवान ने सुग्रीव को भेजा सुग्रीव ने बाली को ललकारा बाली आए पहली बार तो सुग्रीव जी महाराज हार करके भगवान के पास आ गए के प्रभु ये हमारा काल है हमारा भाई नहीं है आपने इसको मारा नहीं भगवान ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो यही भ्रम थे नहीं मार्यों सो एक रूप का मतलब क्या हुआ महाराज जी ऐसे तो सब वर्णन है अलंकार वही वेश वही गति वही चाल वही सब कुछ वही है लेकिन एक बात है एक माँ के दो पुत्र पैदा जोड़ोरे हमने देखा है ऐसे दसियों उदाहरण मेरे आंखों के सामने शायद आपने भी देखा होगा एक माँ के दो पुत्र दोनों की सूरत एक सी कभी देखा है एकदम एक, एक नक सिख वाणी भी एक एकदम एक लोग पहचानने में भ्रम करते हैं दसियों उदाहरण मैं जानता हूं प्रश्न है क्या उस मां को भी कभी भ्रम होता है जिसने पैदा किया सवाल एक क्या उस मां को भी कभी भ्रम होता है भगवान के अत रूप तुम भ्राता दो रामचरित्र राम मानस के अच्छे विद्वान महामहोपाध्याय पंडित शिवलाल जी पाठक उन्होंने एक दोहा लिखा है दोहा मुझे स्मरण नहीं है रामचरित्र मानस कथा सुधा सागर में लिखा हुआ है उन्होंने एक दोहा लिखा है कि सुग्रीव और बाली जब लड़ने के लिए तैयार हुए तो नक्श से लेकर के तक एकदम भिड़ गए एकदम भिड़ गए तो भगवान कहते हैं ये दो रूप है एक रूप एक रूप तुम भ्राता दो अब मुझे भ्रम हो गया अगर इधर से मारूंगा तो उधर से निकलता हुआ चला जाएगा दोनों मर जाएंगे एक रूप तुम भ्राता दो यही भ्रम नहीं मार्यों सो मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जब भगवान ने भेजा बाली को सिया सुग्रीव को तब वो बात नहीं थी लेकिन जब सुग्रीव लड़ने के लिए गए बाली चौट बाली चले तारा ने समझाया तारा ने समझाया तो बाली ने कहा पगलिए राम जी के लिए रोक रही है? कि राम जी आपको मारेंगे कहबाली सुन भीरु प्रियो बाली सुन भीरु भी प्रियो समी रघुनाथ कहबाली सुन भी रूप्रियो ये बात का वचन नहीं है पहले का वचन है भला कहबाली सुन भीरु प्रियो समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोहिमारी है तो पुनि हो सनात पूछी बात पंडित श्री राम गुलाम जी द्विवेदी इस दोहे पर एक पद लिखते हैं बाली कहता है मैं हूं बाली राली पति कैसे प्रति दीनता दिखाऊं दिखाऊरी राम को है भेद नाही एक रस विश्वमाही माही भेट के किए थे दस शीश गहिला जो बोहिम मारी है के गुहारी वाकी त्यागी प्लवंगेश पद अमरेश पद पाऊरी जब इस प्रकार से बाली ने कहा कि समदर्षि रघुनाथ राम जी ने सुग्रीव को भेज दिया और उसके बाद इस सुग्रीव बाली के महल से निकल करके वो बचन श्रीराम के कानों में टकराने लग गए कि समदर्शी रघुनाथ समदर्शी रघुनाथ समदर्शी रघुनाथ भगवान ऊहा पोह में पड़ गई अब क्या करूं कहते भैया मैंने इसलिए नहीं मारा कि एक रूप तुम भ्राता दो इसलिए नहीं मारा राम जी अब अब मैं अंतर करूंगा अब मैं तुम्हें शरणागत बना के भेजूंगा और मेरा नियम है कि शरणागत क्यों शरणागत के ऊपर जो प्रहार करेगा उसको मैं जरूर मारूंगा तो यहां पर भगवान ने मेली कंठ सुमन के माला, ये क्या है सुमन के माला छाती में नहीं पहनाया और बढ़िया गदा युद्ध होगा सवालाना युद्ध होगा ढिकाना युद्ध होगा तो ये क्या माला रह जाएगी ये मेली कंठ वहा जो उपलब्ध सामग्री थी उससे कंठी बना करके बांध करके शरणागत बना करके ठाकुर ने कहा अब जाओ अब तुम निश्चिंत हो जाओ अब मैं उसको मारूंगा क्योंकि अब मेरे भक्त के ऊपर प्रहार करेगा अब मैं समदर्शी नहीं रहूंगा समदर सिंह मुहि का सबको सेवक प्रिय अनन्या गति सो भगवान ने इस प्रकार से बाली का वध किया कुछ लोग कहते हैं कि बाली को भगवान ने के मारा कहीं लिखा होगा हम जानते नहीं हमने पढ़ा भी नहीं है कहीं के इसलिए मारना मारना मारा भगवान ने कि बाली का आधा बला जाएगा अब इससे बढ़कर के नासमझी की बात मूर्खता तो मैं नहीं कहूंगा इससे बढ़ के नासमझी की बात और क्या होगी मान लो उसको वरदान है भी हम नहीं पढ़े हैं नहीं जानते हैं। तो क्या होगा महाराज जी एक तो लोटा है लोटा लोटा चलो लोटा न सही आप बहुत बड़ा बर्तन जिसका नाम जानते हो ले लीजिए है ना एक बहुत बड़ा क्या ब, बड़ा बर्तन क्या हुआ पानी का बड़ा बर्तन क्या होगा टंकी ले ले एक टंकी ले, ले उस टंकी में ऐसा वैज्ञानिक यंत्र लगा हुआ है महाराज कि आप जिसके पास भी रख दो पात्र के पास उसमें आधा पानी आ जाएगा तो गिलास का तो आ जाएगा लोटा का तो आ जाएगा जग का तो आ जाएगा घड़ा का तो आ जाएगा लेकिन क्या जमुना जी कभी आ जाएगा अरे जमुना जी जमुना जी कभी आएगा अरे महाराज आधा बल खींचने की शक्ति भी तो रामयमित बल सागर मर जाएगा महाराज कहां रहेगा वो बल रहेगा बलवार कुछ नहीं फिर कहते हैं कि भगवान ने भगवान ने छिपके क्यों मारा छिपके तो मारा है क्यों मारा है भगवान नहीं चाहते भगवान नहीं चाहते कि बाली से हम सामने युद्ध करें क्यों डर के हमारे ना भगवान जानते हैं कि जितने बानर हैं सब सबके सब देवता हैं अगर बाली का हमारा सामने युद्ध होगा तो सारी बानरी सेना आ जाएगी लड़ने के लिए और जो समरांगण में बानरी सेना आएगी और मुझको पुकारेगी तो मैं मारूंगा क्योंकि जोरन हमें पचा रहे कोई लड़े सुखे होई और मैं आया हूं देवताओं का रक्षण करने के लिए और देवताओं का विनाश हो जाएगा इसलिए भगवान ने कहा हमको छिप के मारना स्वीकार है भगवान ने छिप के मारा सियाराम और भी भाव है समय भाव है। हम और बाली का अपराध क्या था बाली से भगवान ने कहा है कि अनुज में खास अपराध अनुज बधु ऐसे पांच उत्तर दिए भगवान ने पांच अपराध गिनाया है लेकिन प्रधान अनुजधु भगिनी सुतनारी समारी नहीं कुदृष्टि बिलो कोई ता बधे कछु पाप न हो साराम जी ये प्रधान उत्तर है और दुहावली में गोस्वामी जी लिखते हैं कि इसी उत्तर से बाली निरुत्तर हुआ है बंदुबधू रही किए बचन निरुत्तर बाल इसी से निरुतर हुआ है। एक बात और बता दू बाल्मीकि रामायण में बाली ने स्पष्ट कहा है रघुनंदन मैंने तारा के बचनों को कभी टाला नहीं तारा स्त्री नहीं है केवल तारा तारा परम बुद्धिमती है परम चतुर है लेकिन मैंने तारा की बात नहीं मानी एकदम स्पष्ट है श्रीमत बाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि रामायण कथा सुधाकर सागर पढ़ लीजिए उसमें उल्लेख भी मिलेगा आपको सब प्रमाण स श्लोक बाली ने कहा मैंने तारा की बात नहीं मानी क्यों नहीं मानी रघुनंदन में तुम्हारे काम का नहीं रहा मैं रावण से दोस्ती कर बैठा था तुम्हारे विपरीत सम्रांगण में लड़ नहीं सकता था तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे सामने सम्रांगण तुम्हारे साथ उससे सम्रांगण में लड़ नहीं सकता था इसलिए हे रघुनंदन ये मेरा शरीर व्यर्थ है राघव मैंने जानबूझकर कीतारा की बात नहीं मानी तुमने जितने अपराध गिनाए हैं सब अपराध मेरे में हैं लेकिन हे मेरे आराध मैं तुम्हारी आराधना कर रहा हूं मैं तुम्हारे हाथ से मरने के लिए ही सारी उपाय किए कितना निर्मल था बाली का हृदय बाली ने कहा सुग्रीव यहां आओ ये मेरे गले में इंद्र की दी हुई माला है इसके बड़ी प्रभाव हैं मैं मर जाऊंगा तो इसका प्रभाव व्यर्थ हो जाएगा आओ बंधु ये माला मैं तुम्हें पहना दूं बाली ने पहनाया वो माला आदि आदि बाली का इस प्रकार अंत हुआ बाली इंद्र के अवतार हैं बाली के मरने के बाद देवताओं ने पुष्प वृष्टि नहीं की गोस्वामी जी कहते देवताओं ने तो नहीं की लेकिन मैं करूंगा तो आप कैसे करोगे गोस्वामी जी अपने शब्द सुमन की वृष्टि कर रहे हैं राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिमी कंठ ते गिरत न जाने आगे उस वृष्टि की नहीं आगे हम बाली के बाली के प्राणों को पुष्प बना करके हे रघुनंदन आपके मंगल में श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं इसके बाद सुग्रीव का शांत सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ अंगद जी को युवराज पद दिया गया भगवान प्रवर्षण गिरी पर निवास किए वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है एक एक चौपाइय एक एक चौपाइया जीवन का निर्माण करने में सहायक हो सकती हैं ये भी चौपाई दोनों प्रसंगों में है कि सुखी नीरय गाधा जी में हर शरणन इसके बाद भगवान ने एक नाटक करवाया लक्ष्मण से जाओ जरा से ऊपर से क्रोध कर लो अ क्रोध होकर सुग्रीव जी महाराज आए सुग्रीव जी महाराज पहले से हनुमान जी की प्रेरणा से तैयार थे देश चारों तरफ से सातों दीप से बंदर आ गए महाराज के केश महाराज ये भी राजा थे भला। केशरी भी राजा थे लोग हमसे पूछते हैं हनुमान जी को बनरा नाम कह दिया अरे उनके पाप राजा थे क्या बात करते हो राम जी तो केशरी महाराज करोड़ों करोड़ों बंदर लेकर आए जामुन जी अर्बुद अर्बुद रीछ लेकर आए इस प्रकार सब आए महाराज वर्णन है भगवान श्री राम की प्रेरणा से सुग्रीव जी महाराज ने पूरा पश्चिम उत्तर तीनों दिशाओं में बंदरों को भेजा और ये कहा कि आप लोग एक महीने के अंदर आ जाएं और सब एक महीने के अंदर बिना सीता जी का समाचार लिए हुए आ गए श्री सुग्रीव जी महाराज ने प्रधान प्रधान वीरों को दक्षिण दिशा की ओर भेजा सुनो नील अंगद हनुमाना जाम मंद मध्य सुजाना सकल सुबर्ण मिले दक्षिण जाहु सीता सुध पूछो सब काहू सब चले सब जब चल गए चले गए चले गए भगवान को प्रणाम कर करके पाछे पवन तनय सिरना सबसे पीछे श्री हनुमान जी आके मस्तक झुकाते हैं प्रणाम करते हैं श्री राम जी के चरणों ये पाछे का भाव क्या महाराज जी हनुमान जी हर काम में पीछे रहते हैं सब आगे चले जाए तो अच्छा है और हमसे पूछोगे तो हम बताएंगे ये पाछे क्यों सब चले जा रहे हैं दर्शन समाप्त होता चला जा रहा है हनुमान जी का जितने पीछे रहेंगे उतना ही ठाकुर का दर्शन ज्यादा हो जाएगा उतना ही ठाकुर का दर्शन अधिक होगा इसलिए सबसे पीछे आए कि सबसे पीछे ठाकुर का दर्शन औरों की अपेक्षा हमको अधिक भगवान ने कान पर लग करके कुछ संदेश दिया हनुमान जी कहते मुझको कभी भूलती नहीं क्या प्रभु की वह लगन कान की कान में कुछ संदेश दिया और कहीं बल बिरा बेगे तुम आयो सारे वानर चले सब जी जान से खोजे भुला गए जंगल में प्यास लग गई हनुमान जी महाराज स्वयं प्रभाजी के स्थान पर ले जाते हैं स्वयं प्रभा की कृपा से सब लोग जलपान करते हैं और स्वें प्र, स्वें की कृपा से समुद्र तट पर आ गई भगवान पास आ प्रभाजी वहां सी जटायु के भाई संपाति मिल जाते हैं पहले तो बड़ा रौद्र स्वरूप था बाद में बड़ा सौम्य स्वरूप हुआ उन्होंने बताया कि वो सीता बैठी हैं मैं देख रहा हूं बने का उप गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका अतः रावण सहज असंका अतः अशोक उपवन बन रही सीता बैठी सोचरत मैं देखा तुम नाही गीध दृष्टि अपार मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो क्योंकि मैं गीध आप लोग घबराओ मत उसी समय उनके पंख निकलने लगे फिर देखो देखो देखो ये प्रत्यय कारक मेरे पंख निकल रहे हैं और मुनि ने कहा था कि आप राम दूतों को सीता जी को दिखा दीजिएगा आपके पंख निकल आएंगे यदि हमारा पंख निकलना सही है तो आपकी सीता प्राप्ति भी सही है आपको सीता प्राप्ति होगी जब चले गए जब सब लोगों ने अपने अपने बल को पराक्रम को बखाना किसी ने काम इतनी दूर किसी ने कहा जा सक सकते हैं ये सब जा सकती हैं इसमें एक को नहीं है जो नहीं जा सकती निज निज बल मैं आपसे ठीक कह रहा हूं शास्त्र के बल पर कह रहा हूं ये सब जा सकती सकते हैं। निज निज बल सबकाहू भाखा गोस्वामी जी कहते पार जान कर संशय जान करके रखा लग रही कि नहीं जो भाई नहीं लग रही तो मैं वापस कर लू निज निज बल आगे जब महाराज जी हनुमान जी आ जाएंगे तो अंगद जी से समाचार जब सुनाएंगे अंगद जी उस समय सारे वीरों को कहेंगे चलो अभी धावा बोलो तब सब जाएंगे समुद्र पार के नहीं तब कैसे चले जाएंगे ये सब कुछ नहीं ये सब और भी प्रमाण है इसके एक घंटा इसकी कथा है कि निज निज बल सबका हु जा संय राखा स्पष्ट हो गया कि नहीं तो अंकद जी कहा मैं पार जा सकता हूँ कैसे आप तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आप तो हमारे मालिक हैं आपको कैसे भेजें अब मैं बुढ़ा हो गया घबराइए मैं तो चार चौपाइया चार चौपाइया उन्होंने प्रयुक्त की हैं बड़ी बढ़िया चौपाई हैं और कामना पूर्ण करने वाली चौपाइया है हाँ रीच पति सुनू हनुमाना का चुप साध रहो बलवाना का चुप साध रहे स्यार। हा भाई हमको देखने दो अब आपको तो याद है आप जवान ज़। आदमी मैं तो बुढा हूं पवन तय बल पवन समाना का चुप क्या है? बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुज कठिन जग मही जो नहीं अरे चौपाई तो बड़ी प्यारी है कि राम काज लगी तब तो अवतारा सुन ही भयो पर्वता महाराज भयंकर स्वरूप से हनुमान जी का प्रकट हुआ क्या जामन जी क्या खारे समुद्र को नागना है लीले हैल निधि सही सहित तो सहाय बारी टारी डारो कुर् बिदारी डाल मारो मेघना नहीं आज यो बल अनंत हूं जारी डारो लं कही उजारी डारो उपवन भारी डालू रावण को तो मैं हनुमंत हूं मैं जा रहा हूं तो जामुन जी जरा ऐसे करने लगे आप समझे जैसे बात अच्छी नहीं लगे बात अच्छी नहीं लगे कोई खराब बात कह दे ऐसे करोगे ना अरे करोगे कि नहीं करोगे आपको बात अच्छी नहीं लगे हम कोई भाव कह रहे हैं आपको ना अच्छी लगे तो जामुन जी ऐसे करने लगे हनुमान जी समझ गए तो हनुमान जी कहते ये मुंह क्या मिचका रहे हो ए? ये मुझके मुंह क्या मिचका रहे हो ए? अगर ये मुंह मुचकाने की क्या जरूरत है हमारे जामवंतम मैं पूछ तो ही उचित सिखावन अब जो उचित हो वो बताओ अगर ये मुझ मुचका रहे हो तो जो उचित हो वो बताओ तो जाम जी ने और एक बात और है अध्यात्म रामायण में है हनुमान जी ने तीन विकल्प रखा है ध्यान दीजिए तीन विकल्प रखा है एक तो मैं जाऊं और सारी लंका को समाप्त करके और लंका को उखाड़ के चलाऊं। दूसरा मैं जाऊं खाली रावण को मार के चलाऊ सपरिवार और तीसरा मैं जाऊं खाली जानकी जी को देख के चलाऊं। ये तीन विकल्प है इन तीनों विकल्प में जामवंत जामत तो ही उचित सिखावन दी जाऊ मोही तो समाधान दे रहे कि इतने तो करो ता तुम जाई सीता देख कहो बस इतना ही करो अब जा रहे अब जा रहे महाराज जामोह जी को प्रणाम किया अंगद जी को प्रणाम किया सूर्य को प्रणाम किया सारे बानरों को प्रणाम किया अपने पिता को प्रणाम किया श्री भगवान राम को प्रणाम किया अजीग रघुपति कर बना ये ही भांति चले हो हनुमाना सुंदर कांड आरंभ हो गया लेकिन बढ़िया कांड है लंका कांड कह देंगे आया मर गया समझे न अब सुंदर की कथा तो थोड़ी होनी चाहिए क्या विचार है आपका तो सुंदर कांड की कथा कल शुरू होगी है ना अब कितनी देर होगी हम नहीं जानते कल रावण मरेगा जरूर और कल लंकांड समाप्त होगा जरूर समझे